वरण भंग के लिए वृत्ति स्वीकार किया गया ये एक, एक पक्ष हुआ सूचित द्वितीय मत निर पूर्व पृष्ठा में आया था दो सौ सड़सठ टू सिक्स सेवन वहाँ मूल में कहा था साच अंतकरण वृत्तिर आवरण है तो इसलिए टीकाकार यहाँ कहते हैं इति इति एकम मतम उत्तम सूचित द्वितीय मतम अगर वो एकम मत है तो फिर अन्य मत होना चाहिए अभी बताते हैं तो संबंधार्थ वृत्तिर अपरम मत पहले ग था आवरण अभिभव के लिए वृत्तिर अभी कहते हैं संबंध करने के लिए वृति संबंध अर्थात चैतन्य और विषय ये दोनों का बीच में संबंध करने के लिए वृति वृत्ति अपर मतम आगे टीका में तथा तत्र, तत्र तस्मिन मते ये जो संबंध के लिए वृति स्वीकार करते हैं इस मत में अविद्या उपाधि को अपरिचिन्न जीव इति मते अविद्या उपाधि वाला जीव है और अपरिचिन्न जीव है जीवा। तो ये कितना जीव है एक है। एक जीव जीवा। एक जीववाद में ये मत नाना जीववाद आगे दिखाएंगे अभी एक जीववाद का दिखाएंगे एक जीववाद में पहले कह दिया आवरण भंग के लिए वृद्धि अभी एक जीववाद में संबंध के लिए वृद्धि यहाँ आवरण भंग की आवश्यकता नहीं है क्यों उसका मूल में कहते हैं क्यों ना? तो एक, एक नाना जीव बात में आगे कहेंगे जी, अभी जी, एक जीवी कहते हैं मूल में तधि को अपरिचिन जीव है एक जीव हुआ सदि प्रदेश विद्यमान क्यूँकी तो जीव एक ही है व्यापक है तो घटादि देश में भी विद्यमान है तो होने से घटादि आकार अपीय वृत्ति बिह दशाया घटादी कम अवभाष जीव, जीव चैतन्य तो घटादि देश में भी है किंतु तो जब घटादि आकार अपीय वृत्ति नहीं हो रहे, नहीं रहा है घटादि को अवभासन नहीं करवा रहा है तो ये वृत्ति नहीं होने से अवभासन नहीं करवा रहा है क्यों कहते हैं घटादि नशे संबंध अभावान उसी देश में है किंतु तो संबंध नहीं है और तदाकर वृत्ति दशाया जब घटाकार वृद्धि हो जाएगा तो भाषा घटम भाषा तदा संबंध सत्वत तो संबंध करने के लिए ये वृद्धि चाहिए आगे दिखाएंगे संबंध क्या चीज है उस टीका में ननु पक्षी कह जाए कि संबंध पहले नहीं था अभी संबंध वृद्धि होने से हो गया जो पहले संबंध नहीं था संबंध अभाव संबंध प्रयोजक अभावात अभावते कि आत्मा असंग संबंध पहले नहीं था कि संबंध का प्रयोजक नहीं था इसलिए संबंध नहीं बन पाया अथवा तो आत्मा असंग है इसलिए संबंध नहीं हो पाया एक जीववाद एक जीव अर्थात वो तो आत्मा है तो वो असंग है इसलिए संबंध दो विकल्प किया नाद्य अर्थात संबंध प्रयोजक नहीं था तो कहते हैं ये पक्ष ठीक नहीं है परिच्छेद जीव व्यापक है परिच्छेद नहीं है घटादी संबंध है, है प्रयोजक आकांक्षा अभाव जो व्यापक है तो वो तो सभी के साथ संबंध होगा न्यायिक लोग भी कहेंगे जो व्यापक है सभी के साथ संबंध होगा प्रयोजक तो आकांक्षा अभावत तो इसलिए संबंध का प्रयोजक नहीं होने से पहले संबंध नहीं था ये बात घटे जाने न द्वितीय द्वितीय अर्थात आत्मा असंग है इसलिए संबंध नहीं था तो ये पक्ष अगर मानेंगे तो वृत्ति अनंतरम अपनी तुर्घट आत्मा असंग है वृत्ति नहीं था संबंध नहीं था वृत्ति होने पर भी संबंध हो जाएगा क्या आत्मा तो असंग है तो नहीं होगा ये दोनों पक्ष ये नहीं हुआ में दोनों से एक में से मूल पूर्व पक्षी कह रहा है उपाधिक अपरिन्न से जीव से एक जीव जी। स्वत एवं समस्त वस्तु संबंध से स्वाभाविक रूप से व्यापक होने से सभी वस्तु के साथ संबंध है जी। फिर वृत्ति विरोह दशायाम संबंध अभाव अभिधानम असंगतम अब <coughs> ऊपर में कह दिए वृत्ति नहीं है तो संबंध नहीं होता गुरुपुर से कहता है ये बात ठीक नहीं है यहाँ जो अपरिचिन शब्द बोल रहे हैं जो उपाधि तो है अविद्या उपादितो है अविद्या ही अपरिचिन्न है इसलिए उससे जो अपरिचिन्न अविद्या से परिच्छि अर्थात वो उपाधि से तद परिच्छिन वाचस्पति मत में अथवा उसमें प्रतिबिंब हो रहा है में लीजिए, अथवा मतलब यहाँ जो वो जो अंतकरण रूप परिच्छन नहीं है एक ही अविद्या है इसलिए अंतकरणी परिच्छन नहीं है पहले कहा था नानाजीवर जीवन विवरण मत में जो कहा था अंतकरण उपाधि बन जाएगा तो नाना जीव अविद्या बनेगा तो एक जीव एक जीव मुख्यतः विवरण मत में दूसरे मत में भी संभव हो सकता है किन्तु तो वो लोग एक को इतना नहीं कहते असंगत्व दृष्टिया संबंध अभाव अभिधान तो इसलिए प्रयोजक नहीं था संबंध नहीं हो पाया ये बात कहना ठीक नहीं है अभी कहेंगे असंग है इसलिए संबंध नहीं हुआ असंगत्व दृष्टिया संबंध अभाव अभिधाने अगर कहेंगे तो वृत्ति अनंत संबंध न इति अर्थात पूर्व पक्षी दोनों विकल्प करके दोनों विकल्प में अर्थात जो पहले वृत्ति संबंध नहीं था ये बात ठीक नहीं है दोनों विकल्प खनन किया सिद्धांत कहता है कि उच्चते टीका में असंग आत्मा असंग होने से पहले संबंध नहीं था इसके लिए पूर्व पक्षी प्रमाण देता है असंगो नहीं सजे सजते यदि श्रुति उक्त पारमार्थिक असंग दृष्टिया पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि पारमार्थिक असंग होने से तो संबंध नहीं था पहले आवृत्ति होने के बाद भी संबंध नहीं बनेगा सिद्धांत इसका उत्तर देता है टीका में तोद आपदित संबंध सामान्य न अस्माक निषेद्यम आपने जो कहते हैं कि संबंध पहले नहीं था तो अभी बनेगा तो पहले जो संबंध नहीं था ये दोनों उपाय से संभव नहीं है अगर नहीं था तो असंग होने से फिर आगे बढ़ नहीं पाएगा सिद्धांत तो ही कह रहे हैं कि आप जो कहते हैं कि संबंध सामान्य का अभाव हम संबंध सामान्य का अभाव नहीं कर रहे संबंध सामान्य तो है पहले भी था अभी भी है किंतु तो और एक संबंध जो पहले नहीं था अभी हो गया वृद्धि होने के बाद ये दूसरा और एक संबंध इसलिए तो आपदित संबंध सामान्य जो कि पूर्व पक्षी कहा अगर जीव व्यापक है पदार्थ के साथ तो उसका संबंध सर्वदा रहेगा ये संबंध सिद्धांत कहते हैं वो तो रहेगा अतो न अस्मा अस्मती असंगता हम लोग का कथन कोई असंगता नहीं है नहीं वर् पक्षी पूछता है कि फिर कैसे नहीं है क्या कहना चाहते हैं पृछती सिद्धांति उत्तर देता है उत्तर माह घटा दी थी मूल में उचित आदमी नहीं वृत्ति बिह दशा जीव से सह संबंध सामान्य नहीं है व्यापक जीव का घटक के साथ संबंध नहीं है ऐसा हम नहीं कह रहे फिर क्या कहते हैं प्रयोजकम संबंध विशेषम ये नहीं था संबंध सामान्य था जो संबंध होने से घटादि का भान होना चाहिए वो नहीं था अच्छा सच अच्छा उसके लिए टीकांक्ति दिए इति संबंध निषेधातेषे प्रयोजक निषेधा इसका निषेध करते हैं संबंध विशेष का निषेध करते हैं संबंध साम पैल का नु सब संयोग समय विप्रो पक्षी पूछ रहा है तो जो संबंध पहले नहीं था जो ये जो संबंध विशेष है ये संयोग है समवाय नाद्य संयोग नहीं है क्योंकि अपरिच्छिने जीवे घटा देहे सर्वदा संयुक्त तो दोनों द्रव्य हो गया सर्वदा संयोग रहेगा तो सर्वदा मान <coughs> प्रसंग है इसलिए जो विशेष संबंध है ये संयोग नहीं हुआ और विशेष संबंध समवाय कहेंगे कहेंगे न द्वितीय अनुंगीकार सिद्धांति तो समवाय को नहीं मानता है और अंगीकार से अगर समवाय संबंध विशेष संबंध मानेंगे समवाय नित्य है तो सर्वदा रहेगा आत्मा तो नित्य है घट जबी रहेगा संबंध रहेगा तो रहने से सर्वदा उसका भान होना चाहिए अंगीकार से त्य तो नित्य त्वे न जो तो संबंध नित्य हुआ नित्य होने से उक्त दोष हो उक्त दोष होता सर्वदा तो भान प्रसंग जो ऊपर में कह दिया संयुक्त त्वे न सर्वदा संयुक्त तु सर्वदा भान प्रसंग सर्वदा रेप कम दिखता है सर्वदा संयुक्त तो होने से सर्वदा भान होगा पक्ष में समवाय मानेंगे तो भी सर्वदा भान होगा क्योंकि समवाय नीति है तो सर्वदा भान प्रसंग इसलिए सिद्धांत कहता है कि ये संबंध संयोग समवाय इत्यादि नहीं है कुछ भिन्न है मूल में सच संबंध विशेष विषय से जीव चैतन्य च व्यंग्य व्यंजकता लक्षण कादाचित कर वृत्ति निबंधन ये संबंध विषय और जीव चैतन्य ये दोनों के बीच में व्यंग्य और व्यंजकता लक्षण लक्षण संबंध विषय हो गया व्यंजक जीव हो गया व्यंग्य विषय जीव का जीवत्व को व्यंग्य करेगा अच्छा विषय है तो जीव को पता चलेगा मैं हूँ तो ये कहते हैं विषय जीव चैतन्य से व्यंग्य व्यंजकता अर्थात ये यथा संख्या नहीं है विपरीत है व्यंजकता लक्षण कारदाचित का तत्व जीव जीव हो गया व्यंग्य विषय हो गया व्यंजक विषय कब व्यंजक बनेगा आगे कहते हैं तत्व वृत्ति निबंधन तत्व आकार वृत्ति होने से ही संबंध बनेगा संबंध बनने से यह जीव व्यंग्य हो जाएगा ठीक टीका घटा में घटादि आकार वृत्ति समय जिसमें समय घटादि आकार वृत्ति होगी तद तो उपहित जीव चैतन्य से जीव चैतन्य व्यंग्य हुआ और तद विषय से तदर्थ वृत्ति वृत्ति का जो विषय है घटा देर इति, तादृश वृत्तिर तत्र तरण इसलिए वृत्ति ही जीव में व्यंग्यत्व विषय में व्यंजकत्व ये सिद्ध करता है वृत्ति होने से ही विषय जीव को प्रकाश करेगा प्रकाश करेगा अर्थात निमित्त बनेगा जीव को पता चलेगा मैं हूँ Okay. अभी विषय जीव का बनेगा जी। तो इसके ऊपर जड़ पदार्थ है वो तो कैसे व्यंजक बनेगा तो इसके लिए शंका करता है व्यंजन यानी प्रकाशित करेगा जीव को यहाँ वास्तविक प्रकाशित करेगा अर्थात उसका प्रकाश में प्रयोजक बनेगा जीव का प्रकाश में प्रयोजक बनेगा ये विषय विषय विषय होने से विषयाकार वृत्ति बना विषयाकार वृत्ति होने से जीव को पता चलेगा तब तो प्रमा का जाने का मैं हूं। ये तो था ना। हाँ, ये जीव वृत्ति चलने से ही पता चलेगा कि जीव है हाँ, वही किंतु ये विषय प्रकाश जैसे हम कहते हैं कि साक्षी विषय को प्रकाश करता है इसी प्रकार की विषय साक्षी को मतलब जीव को प्रकाश इस प्रकार के प्रकाश नहीं करेगा विषय होने से वृत्ति बन करके साक्षी वृत्ति के द्वारा प्रमाता को प्रकाश करेगा जब वृत्ति नहीं है तो साक्षी प्रमाता को प्रकाश नहीं कर पाएगा जब तो वृत्ति नहीं है प्रमाता है नहीं सुष्टी में गया तो वृत्ति होने से साक्षी वृत्ति के द्वारा इसको प्रकाश करेगा और वृत्ति होने का कारण हो गया विषय इसलिए कहते हैं विषय प्रयोजक बना प्रमाता का प्रकाशित होने में प्रकाश किया किन्तु तो साक्षी ये प्रयोजक बना वृत्ति होने में प्रयोजक बना इसलिए कहा जाता है कि व्यंजक है ठीक है घट अस्वच्छ होने पर स्वर वृत्ति दशायाम अपि कथम अभिव्यंजकत्व अपेक्षा तो जब घटाकार वृत्ति हो गया घट तो अस्वच्छ है जी। तो होने से ये कैसे जीव को व्यंग व्यंग्य कर देगा कैसे ये व्यंग बनेगा मूल में तथा तो ही तेजसम तैजसम अंतकरणम स्वच्छ द्रव्य स्वच्छ अर्थात यहां तैजस अंतकरण तैजसर मतलब पांच अपंजीकृत महाभूत से बना है तो स्वच्छ स्वच्छ अर्थात ये पंचीकृत नहीं है अपंजीकृत होने से स्वच्छ कर दिया गया ये स्वच्छ को ही तेजस शब्द से कह दिया जाता है जहां कहा जाता है अंतकरण तैजस तैजस अर्थात स्वच्छ तो पंचीकृत नहीं है पंचीकृत होने से गति बाधा होगा का कहीं बाधा नहीं होगा स्वच्छ द्रव्य इसलिए स्वत: एवं जीव चैतन्य अभिव्यंजन समर्थक अंतकरण स्वयं ही जीव का व्यंजन करवा देगा जब विषयाकार घटपटाकार नहीं हो रहा है अहमकार वृद्धि हो रहा है उस समय में अहमकार अंतकरण का ही अहंकार वृत्ति है अंतकरण का चार प्रकार की वृत्ति होगा तो उस समय में ये जो अंतकरण का अहमकार अँधकर वृत्ति हुआ इसी वृत्ति के द्वारा ही साक्षी प्रमाता को प्रकाश कर देगा अहम अश्मी इस प्रकार क्यों कहते हैं कि ये स्वच्छ है अंतकरण स्वच्छ है जीव चैतन्य का अभिव्यंजक बन जाएगा घटादि न तथा बन जाएगा किन्तु कैसे होगा टीका में दे कि या हुआ? तो कह नीव चैतन्य अभिव्यंजन समर्थन न होती घटाधिकम तो न तथा तो तो कहा घटाधिकम न तथा तो अर्थात तो जीव चैतन्य का अभिव्यंजन समर्थम स्वतः नहीं होगा अंतकरण तो हो जाएगा आगे ठीक है कथम तो तरी तत् तो तो समर्थम फिर जो विषय हुआ घटादि ये जीव चैतन्य का व्यंजन व्यंजन कैसे करेगा इसके लिए मूल में कहते हैं स्वकार वृत्ति संयोग दशायाम जब स्वर वृत्ति स्वपद से घट जब घटाकार वृत्ति होगा वृत्ति संयोग दशायाम ये घटाकार वृत्ति घट में बनेगा ना अंतकरण में बनेगा अंतकरण में बनेगा अंतकरण में बनने के बाद चक्षु के द्वारा निर्गमन होकर के घट को संयोग करेगा उसी को कहते हैं स्वाकार वृत्ति संयोग दशायाम वृत्ति का संयोग किसके साथ हुआ घट के साथ होने से वृत्ति अभिभूत जाडिय धर्म कथया अभी घट में आ जाएगा वृत्ति अभिभूत जाड्य धर्मकता अर्थात वृत्ति के द्वारा घट में जो जाडीय धर्म था अभिभूतो जाड्य धर्म घटस्य घट में जो जड़ता था जो आवरण था अभी वो आवरण चला गया से घट का जाडिय धर्म अभिभूत तो हो गया तो अभी घट हो गया वृत्ति अभिभूत जाड्य धर्म का उसमें आ गया जाट्य धर्म को तो या जाटीय धर्म कता ये घटनिष्ठ घट में आया वृत्ति उत्पादित चैतन्य अभिव्यंजन योग्यता आश्रय तृत्ति के द्वारा उत्पादित तो हो गया घट में क्या उत्पादित तो हुआ चैतन्य का अभिव्यंजन का योग्यता अभी चैतन्य का अभिव्यंजन का योग्यता वृत्ति के द्वारा उत्पादित हुआ कहा हुआ ये योग्यता का आश्रय कौन हुआ कहते घटक आश्रय तया अर्थात घट का जब जाडीय धर्म अभिभव हो गया घट में चैतन्य का अभिव्यंजन का योग्यता आ गया योग्यता का आश्रय हो गया घट होने से आश्रय त्री उत्थान अनातरम चैतन्यम अभिव्यन जो घट है वृत्ति उत्थान वृत्ति बनने के बाद चैतन्यम चैतन्यम अर्था जीव चैतन्य, जीव चैतन्यम को अभिव्यन इसका व्यंजन करेगा कौन कर देगा जीव चैतन्य का अभिव्यंजन अभी घट कर देगा तो जब वृद्धि नहीं होगा तब घट जीवन चैतन्य का अभिव्यंजन नहीं कर पाएगा क्योंकि स्व अर्थात का है ना घटाधिकम तो न तथा ये पूर्व को यहाँ परामर्श करता है स्वपद से ये जो कहते हैं न्याय में सब जो लक्षण बनाते है ना तो व्यापक ना व्यापक नहीं क्या कहते हैं उसको, स्वारे स्वारे। स्वारे। स्वारे और केवलान्वी केवलान्वी का लक्षण व्याप्त क्या से ना हम तो केवलान्वय जो केवलान्व पदार्थ होते हैं उनके जो जो लक्षण देता है नो तो अर्थात तो अप्रतियोगी होगा अत्यंत अभाव का अप्रतियोगी जो होगा उसको केवलान्व कहेंगे तो दो, दो आकाश भाव और स्वयं भाव ये तो है केवलान्व किन्तु अत्यंत का प्रतियोगी हो जाते हैं वहाँ कहते हैं सो विरोधी वृत्ति मत वहाँ सो से चारों लगे वहाँ सो अर्थात अर्थात यहाँ भी स्व शब्द से आत्मा अर्थ में होगा यहाँ यहाँ स्व शब्द से आत्मा घटा अर्थात जिसका विचार चल रहा है ना? आत्मा से जाएगा तो पहले वृत्ति बनेगी घटाकार गा, वृत्ति पहले बनेगी वृत्ति का घटके दशा नहीं होगा निश्चित रूप से क्यूँकी अर्थात घटाकार वृद्धि ये किसका परिणाम है अंतकरण का परिणाम अंतकरण यहाँ है तो इसलिए घटाकार वृद्धि यहाँ होने से फिर वो घटाकार चक्षु के माध्यम से जाकर के घट को संबंध करेगा अभी यह घट वहां है अभी तो घटाकार वृत्ति यहाँ क्यों बनेगा तो इसके लिए पहले विचार हम लोग किए थे जो प्रत्यक्ष खंड में ये पहले चक्षु और घट का बीच में संबंध होगा संबंध होने से यहाँ वृद्धि बनेगा वृत्ति बनने से इसके चक्षु के माध्यम से वृत्ति जाएगा जाकर के वहां अज्ञान को हटाएगा तब भी जाकर के ज्ञान होगा पहले तो चक्षु और घट का संबंध हो गया था तब घट का ज्ञान नहीं है संबंध होने से बना वृत्ति वृत्ति बनने से फिर जाएगा तो जाने से संबंध करेगा करके वहां का अज्ञान हटाएगा अज्ञान हटाने से जा करके इसका ज्ञान होगा सन्नी से अलग चीज है वृत्ति संबंध अलग चीज है शनिकर्ष था ये द्रव्य है वो द्रव्य है द्रव्य द्रव्य में शनिवर्ष हो गया संयोग हो गया। संयोग हो होने से वृत्ति बनेगा वृत्ति बनने से आवरण भंग होगा तो तभी होगा? तो स्वाकार वृत्ति बनेगा बन करके संयोग होगा टीका अच्छा। में वृत्तिया अभिभूत अभिभूत का अर्थ तिरस्कृत जाड्य धर्म यश्य घट सघट तो मूल में दे दिया वृत्ति अभिभूत जाट्य धर्म को तया तो मूल में तृतीय पंक्ति में उसका विग्रह दे दिया आगे मूल में दिया तृतीय पंक्ति में वृत्ति उत्पादित तो चैतन्य अभिभंजन योग्यता आश्रय उसके लिए विग्रह देते है वृत्ती उत्पादिता वृत्ति उत्पादिता कौन चैतन्य अभिव्यंजन योग्यता वृत्ति के द्वारा उत्पादित हो गया योग्यता वो योग्यता घट में रहेगा तो उसका आश्रय हो गया घट तब आश्रय होते उसका आश्रय बना घट तो जाट्य धर्म अभिभूत तो जाड्य धर्म कथा घट में आया और वृत्ति उत्पादित चैतन्य अभिव्यंजक योग्यता ये घट में आया ये दोनों चीज आने से चैतन्य का अभिव्यंजन हो जाएगा अभिव्यन घटाधिकम इति कर्तृपदम अनुसर्जिय तो मूल में प्रथम पैराग्राफ का अंतिम शब्द है चैतन्य अभिव्यन चैतन्यम अर्थात जीव चैतन्यम अभिव्यन का कर्ता हो गया घटाधिकम जो विषय है आगे ठीक है तर सम्मति माह ये जो ये ग्रंथकार कहे ये बात इसके लिए विवरण का सम्मति देते हैं मूल में तम विवरण है अंतकरण ही स्वस्मिन इव स्व संसर्गिणी अभी घटादो दो चैतन्य अभिव्यक्ति योग्यता आदय अंतकरण जैसे अपने में जीव चैतन्य का अभिव्यक्ति का योग्यता रखता है इसी प्रकार की अंतकरण का संसर्गी जो हुए उनमें भी जीव चैतन्य का अभिव्यंजन का योग्यता डाल देता है तो ये कैसे होता है टीका में अस्वच्छ द्रव्य से प्रतिबिंब ग्राहित्व न दृष्टाचर अंतकरण ठीक है करवा दिया किन्तु स्व संसर्गिणी ये कैसे कर देगा स्व संसर्गी घट है तो कैसे उसमें अस्वच्छ तो द्रव्य होने से उसमें प्रतिबिंब कैसे हो जाएगा इसके लिए मूल में उत्तर देते हैं विवरण मत वालय दृष्टम चवच्छ द्रव्य से अभी स्वच्छ द्रव्य सम्बन्ध दशायां प्रतिबिंब ग्राहित्व अस्वच्छ द्रव्य में भी स्वच्छ द्रव्य का संबंध होने से प्रतिबिंब ग्रही होता है यथा देर जलादि संयोग दशायां दशायाम कुड्यादि अर्थात दिव दीवाल में जल ये जो संयोग होता है मुखादि प्रतिबिंब ग्राहिता जल तैल इत्यादि संबंध होने से घटादेर अभिवे अच्छा, टीका में अंतकरण स्वयं स्वच्छ होने से स्वयं प्रतिबिंब ग्राहक हो जाता है और जिसके साथ संबंध होता है उसमें भी प्रतिबिंब करवा देता है टीका में न घटादेर अस्वच्छ द्रव्य से चैतन्य अभिभंजकत्व दृष्टान्त वक्तव्य घटादी अस्वच्छ द्रव्य है चैतन्य का अभिव्यंजक ये कैसे होगा हमारा प्रश्न ये था आप चैतन्य अभिव्यंजक का दृष्टांत तो देना चाहिए था आप किंतु प्रतिबिंब ग्राही कुंड अभिव्यंजक शब्द को नहीं कह गया प्रतिबिंब ग्राही कह दिए तो ये कैसे कह दिया तो प्रदर्शन प्रदानम निदर्शन प्रदानम असंगतम ऐसे पूर्व पक्षी कहता है वास्तविक तो यहाँ देखिए उसका ऊपर पंक्ति में ये टीका का ऊपर पंक्ति में पूर्व पक्षी पूछता है अश्वच्छ प्रतिबिंब प्रतिबिंब स्वयं अभी पूछते है कि हम तो चैतन्य अभिव्यंजन का दृष्टान्त तो पूछ रहा था प्रतिबिंब दृष्टान्त तो कैसे देते तो आ, अच्छा ठीक है जैसा मूल में तो अच्छा मतलब पूर्व पक्षी का कहना है कि चैतन्य अभिव्यंजकों के लिए दृष्टांत देना चाहिए था आप प्रतिबिंब ग्राहकों का दृष्टांत दे, दे ये ठीक नहीं हुआ तो सिद्धांत कहता है मूल में घटा देर अभिव्यंजकत्व घट अभिव्यंजक हो गया जीव चैतन्य का इसका क्या अर्थ है तत्प्रतिबिंब तो तो ग्राहित्व तद तो अर्थात चैतन्य चैतन्य का प्रतिबिंब को ग्रहण कर पाना यही चैतन्य का अभिव्यंजन करवा देना इसलिए दोनों शब्द समानार्थ ही है चैतन्य अभिव्यक्त अभी अभिव्यंजक हो गया घट चैतन्य हो गया अभिव्यक्त चैतन्य में अभिव्यक्त किम कहते हैं तत्व तो घट में प्रतिबिंबित हो जाना ये चैतन्य का अभिव्यक्तत्व और चैतन्य को प्रतिबिंब ग्रहण कर लेना ये हो गया अभिव्यंजकत्व तो प्रतिबिंब और व्यंज हो जाना यही हो गया व्यंग्य अच्छा, में वृत्ति बिना न सिद्धती इदम अर्थात तो घट चैतन्य का अभिव्यंजक होना ये वृत्ति के बिना ये नहीं होगा तो इदम से वृत्ति बिना न सिद्धति इतनी तादृश संबंध प्रयोजकता तस्या वृत्तिया वृत्ति का यही प्रयोजकता है कि वो संबंध करवाएगा विषय और जीव चैतन्य का बीच में संबंध करवाएगा तादृश संबंध तादृश संबंध अर्थात विषय और चैतन्य चित्र के बीच में संबंध करवाएगा इतिहा मूल में एवं विध अभिव्यंजकत्व सिद्धि अर्थम एवं विषय में अभिव्यंजकत्व आएगा इसको सिद्ध करने के लिए वृत्तेर वृत्ति की आवश्यकता है ये वृत्ति क्या करता है अपरोक्ष अंगीकार जब अपरोय होता है वृत्ति बाहर जाता है कहते हैं क्यों जाता है विषय के साथ संबंध करने के लिए करके क्या करेगा जीव चैतन्य का अभिव्यंजक बन जाएगा परोक्ष स्थल है तू बनिया संसर्ग अभाव है नरोक्ष पर्वतम है वहाँ hmm. बन्नी के साथ वृत्ति का संसर्ग नहीं है नहीं।, नहीं होने से चैतन्य अनिव्यंजकता वहाँ वो जो बन्ही हुआ विषय वो जीव चैतन्य का अभिव्यंजक नहीं, नहीं कर रहा है न बनिया अपरोम बनियादि का अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ किंतु तो जिस समय हमको अनुमति होकर के बन्ही ज्ञान होता है उस समय में बन्ही जीव चैतन्य का व्यंजक नहीं हुआ किन्तु जीव उस समय जानता है ना मेरे को बन्ही ज्ञान होता है वहाँ अंतकरण में जो बंध्या वृत्ति हुआ ये व्यंजक बना विषय और व्यंजक नहीं बना क्योंकि उस समय में प्रत्यक्ष वृत्ति में। में। का एवं विधा संब... विधार्थ एवं विधा अर्थात जीव चैतन्य और विषय ये ये ये दोनों के के बीच बीच में में संबंध संबंध संबंध अभी जीव और विषय विषय हुआ तो कैसे हुआ कैसे तो तो करता है तो क्यों अपरो नहीं होगा जीव चैतन्य विषय का बीच में संबंध हुआ तो यही तो अपरोय होना है पूर्वपक्ष कहता है कि विषय प्रमात्री चैतन्य अभिन्न तव अपने कहे थे विषय चैतन्य प्रमात्री चैतन्य अभिन्न होने से ही विषय का प्रत्यक्ष होगा ऐसे आपने कहे थे अभी तक तो कहते हैं कि संबंध हो गया विषय और जीव चैतन्य संबंध हुआ संबंध होना अभिन्न होना एक ही बात है नहीं है पहले आप कहते थे अभिन्न होना चाहिए अभी कहते है की वृत्ति होकर दोनों का बीच में संबंध बरवा गया संबंध होने से कैसे प्रत्यक्ष हो जाएगा अभिन्न होना चाहिए ये था था था पहले कहा था कि प्रमात्री चैतन्य विषय चैतन्य अभिन्न होगा तभी जाकर के विषय प्रत्यक्ष होगा अभी आप कहते प्रमात्री चैतन्य विषय चैतन्य संबंध हो गया वृत्ति के द्वारा संबंध हो जाने से अभिन्न कैसे हो गया घटोभूत वाला संबंध हो गया अभिन्न नहीं है तो ये कैसे कहते हैं टीका में अमूल में एतन मते जो जो एक विचार चल विषया नाम अप ज अपरोक्ष क्या है चैतन्य इति विषय का दक्ष चैतन्य का अभिव्यंजक अर्थात विषय जब चैतन्य का अभिव्यंजन कराएगा यही अपरोक्ष अभिन्न होने का बात तो आया नहीं विषय जीव चैतन्य का अभिव्यंजन करवा दिया यही विषय का प्रत्यक्ष हो जाना किंतु इसके द्वारा तो अभिन्न सिद्ध नहीं हुआ अभी तक इसको आगे कहते हैं मूल में जी, एवं जीव से अपरिच्छिन्न अपनी वृत्ते सम्बधार्थत्व निरूपितम्छा हम्म अच्छा आगे कहेंगे अर्थात यहाँ अभी तक वो सिद्ध नहीं किया कि अभिन्न हो जाना ये है, आगे दो आगे पृष्ठे अच्छा, जीव से अपरिचिन्न वृत्ते है संबंधार्थत्व निरूपितम तो यहाँ ये द्वितीय पक्ष में वृत्ति जीव चैतन्य विषय के बीच में संबंध करवाने के लिए क्योंकि जो विषय हुआ वो जीव चैतन्य व्यापक होने से उसके साथ तो उसी में ही है पहले जैसे आवरण रहा था आवरण नहीं रहा क्योंकि जीव चैतन्य व्यापक हुआ तो होने से इसमें आवरण नहीं है आवरण टीका में इदम उपसन मतांतरे संबंधार उपादन प्रति जानते है अभी एक जीववाद में ये विषय का प्रकाशन और जीव का व्यंग्यत्व भ्यंग, ये कह करके अभी मतांतरे नाना जीववाद में कहेंगे सम्बंधार्थत्व तो उपादन प्रति प्रतिज्ञा करते हैं मूल में इधानी परिच्छि पक्षी परिचिन्न था नाना जीव नाना जीववाद में संबंधार्थक निरुप्य वृत्ति संबंध के लिए नाना जीववाद में अभी कहते हैं मूल में तथा ही अंतकरण उपाधिको जीव नाना जीव बाद में अंतकरण करण उपाधिक टीका में कहते हैं तो तो प्रतिबिंब तो तो प्रति कहने से आवास अथवा प्रतिबिंब दोनों ले लेना है और अवचिन्न कहने से वाचस्पति मत तीनों मत में क्यूँकी नाना जीव तीनो मत में है एक है अच्छा प्रतिबिंबवाद और ये तीनों वाद में अवच्छिन्न वाद में जीव हो गया अंतकरण अवचिन्न चैतन्य आभासवाद में जीव हो गया अंतकरण प्रतिबिंबित चैतन्य अंतकरण में जो प्रतिबिंब हुआ सीधा भाष हुआ ये हुआ जीव और प्रतिबिंबवाद में अंतःकरण में जो प्रतिबिंब आया यहाँ जीव का क्षेत्र में दोनों समान है अंतर खाली इतना है कि ये कहते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक नहीं है और बिंब ही है इसलिए कहा था वहां विवरण मत में, वही चैतन्य प्रतिबिंब तो आक्रांत तो हो जाने से आक्रांत तो हो जाना अर्थात बुद्धि में ऐसा हमारा आने से प्रतिबिंब तो आक्रांत तो हुआ है किन्तु तो वह चैतन्य आभावाद वाले कहेंगे वार्तिक वाले कहेंगे कि नहीं नहीं ये बुद्धि में प्रतिबिंब है विवरण माते वाले कहेंगे कि बुद्धि में प्रतिबिंब ऐसा हम मानते हैं ये तो है ही बिंब इतने ही अंतर है किंतु तो दोनों ही प्रतिबिंब बोल करके शब्द व्यवहार करेंगे और कर है अंतकरण में तो ये हो गया जीव का स्थिति अंतकरण अवच्छिन्न और अंतकरण में प्रतिबिंब और अंतकरण में प्रतिबिंब हुआ बोल करके मानना ये हो गया विवरण मत ये तीन ईश्वर का क्षेत्र में वाचस्पति जी का मत हुआ कि अनवचिन्न चैतन्य कलम लोग देखे हैं अंतकरण अनवचिन्न चैतन्य और हाँ जी अंतकरण अनवचिन्न चैतन्य और वार्तिक मत में माया में प्रतिबिंबित चैतन्य और विवरण मत में बिंब चैतन्य ईश्वर का जाना में वार्तिक और विवरण ये दोनों स्पष्ट अलग है एक माया में प्रतिबिंब एक बिंब ये स्पष्ट है किंतु तो जीव का क्षेत्र में ये दोनों ही प्रतिबिंब शब्द व्यवहार करते हैं वार्तिक वाले कहेंगे कि हाँ बुद्धि में प्रतिबिंब है वो लोग कहेंगे कि बुद्धि में प्रतिबिंब नहीं है वही चैतन्य एक ही है वो प्रतिबिंब आक्रांत अर्थात तो तो हम ऐसा मानते हैं हमारा बुद्धि ऐसा मानती है बस तो इतना ही अंतर है तो ये तीनों का मत में जीव और ईश्वर का ये स्थिति रहा अच्छा, अभी अंतःकरण उपाधि का ये तीनों पक्ष में नाना जीववाद में मूल में तस्टादि उपाधानता क्यूंकि अंतकरण अवच मतलब हो गया अंतःकरण उपाधि वाला हो गया ये तो घट देश में नहीं रहेगा इसलिए ये घट का उपादान नहीं है घटाधि देश असंबंधा एक जीववाद में घटाधिदेश संबंध था अभी से संबंध नहीं हुआ अभी अगर यह जीव चैतन्य घटाधिदेश में नहीं रहा तो फिर का उपादान टीका में तभी अस्मन मध्य घटादि उपादान कि घट जीव तो चैतन्य में ही अध्यस्त है जीव चैतन्य ही घट का उपादान हुआ इस मत में घट का उपादान क्या है आगे टीका में उत्तर माह मूल में कहते हैं किंतु ब्रह्म एवं घट आदि उपादान यहाँ सब विषय ब्रह्म में अध्यस्त हैं, जीव में अध्यस्त नहीं है जीव तो परिचिन्न हो गया अपि ननु। ननु तस्य तस्वर्थ भ्रमण तो ब्रह्म व्यापक होने पर भी ठीक है टीका द्वितीय पंक्ति ब्रह्म व्यापक होने पर भी केवल से असंघितया जो शुद्ध ब्रह्म है वो असंगी है कथम घटादिदेश संबंध घटादिदेश एक पद होना चाहिए अलग है जोड़ देना है ऊपर वाला जो हरिजन लाइन उसको जोड़ देना है ब्रह्म व्यापक है होने पर भी असंगी होने से कैसे घटाधित संबंध होगा कहते हैं कि केवल से घट के साथ संबंध नहीं होगा किंतु माया उपाधिक माया द्वारा द्वारक संबंध संभव माया के चलते माया द्वारा द्वारक संबंध अर्थात ब्रह्म में माया माया जगत अध्यस्त है ये सम्भव हो जाएगी आगे टीका में मायो माया उपहित अभी माया उपहित अर्थात ब्रह्म माया उपहित होकर के जगत का अधिष्ठान बन जाए <coughs> माया उपहित के <coughs> अवच्छिन्न प्रतिबिंब बिंब माया अवच्छिन्न वाचस्पति मत माया अवचिन्न अर्थात अंतःकरण अनवच्छिन्न यही कहा था अर्थात तो प्रतिबिंब वार्तिक मत माया में प्रतिबिंब अर्थात बिंब विवरण मत माया के लिए जो बिंब है वो हो गया ईश्वर का स्थिति ये तीनों मत में हो गया जीवो के लिए प्रथम पंक्ति में दे दिया था तद प्रतिबिंबित तद अवचि ये जीवो के लिए तीन पक्ष था यह पक्षी हो गया तिंब में बिंब तद तद तद माया, माया उपाधि हो गया उपाधि के उपाधि जिसके चलते उपाधि बनता है बिंब होना चाहिए अर्थात माया का बिंब माया का प्रतिबिंब माया का बिंब माया तो दर्पण स्थानीय हो गया उपाधि स्थानीय इसलिए तद बिंब अर्थात उपाधि का बिंबू तीनों माया तथा हाँ तीनों माया शब्द जो भी एक का नाम माया तद अव छिन्न से तद प्रतिबिंब से तद बिंब वा वह हो गया माया उपोहित तो ब्रह्म यही ईश्वर पद वाच्य इसी में जगत मतलब ये है अध्यस्तर इति प्रकृत कि अच्छा मूल में ब्रह्मपहित सकल घटादीअन्वयी ब्रह्म ही माया उपहित तो होकर के सकल घटादिक का अन्वयी हो जाएगा तो नहीं सभी उसी में अध्यस्त हो जाएंगे अतएव ब्रह्मण सर्वज्ञता इसलिए ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वज्ञ अर्थात जानाति इति नहीं है माया उपहित होने से सर्वज्ञ होगा और तक सर्वस्तु तो तो माया उपहित होकर के जानाति जानाति विशेषत्व न जानाती इस, जाना जाना तो इस प्रकार की हो जाएगा ब्रह्म माया उपहित होकर के सर्वज्ञ हो गया सभी पदार्थ के साथ संबंध हुआ ठीक है मैं प्रकृत की मया तुम अर्थात तो माया उपहित चैतन्य जो ईश्वर है वो घटादि का उपादान हुआ किंतु अभी जीव के लिए विषय का कैसे भाषण होगा ये विचार चल रहा था प्रकृतम की माया मूल में कहते हैं तथा चीव से घट अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य अभेदम् अंतरेण अभी जीव को विषय का भान होना चाहिए और विषय ब्रह्म चैतन्य में अध्यस्त है तो जीव को अभी घटादि का जो अधिष्ठान है ब्रह्म चैतन्य उसके साथ अभेद नहीं होने से घटता भाषण नहीं होगा क्योंकि दोनों चैतन्य में अभेद होना चाहिए घट जी। जीव से घटादि अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य अभेद अंतरेण घटादि अवभाष असंभव प्राप्त घटादि का अवभाषा नहीं होगा इसलिए तद घटादि अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य अभेद सिद्धि अर्थव घटादि आकार पर ही विषय का अभास होगा पूर्व पृष्ठ में उसका उत्तर नहीं देते है कभी भी विषय का अभास होगा तो अभेद होगा वृत्ति स्वीकार करते है तद अवभाषा तद अर्थात घटादि घटादि अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य के साथ अभेद होने के लिए घटादि आकार वृत्ति आवश्यक है टीका में अंतकरण उपाधिक घटादि देश अनावस्थित क्योंकि अंतःकरण उपाधि जो चैतन्य है वो तो अंतःकरण अंश में रहा घटादि देश में ये नहीं है नहीं होने से तद अधिष्ठान चैतन्य अभिन्नत्व अभावे, है तद अर्थात घट अधिष्ठान चैतन्य अभिन्न अभाव घट अधिष्ठान चैतन्य के साथ अभिन्न नहीं हुआ क्योंकि घट अधिष्ठान चैतन्य घटाधि देश में है अंतकरण अवचिन्न चैतन्य अंतकरण देश में है ये दोनों अभिन्न नहीं हुआ तो इसको मूल में कहा तथा दोनों अभिन्न नहीं होने पर इसलिए वृत्ति स्वीकार किया जाता है कि दोनों को एक कर देगा प्रमात्री चैतन्य प्रमाण चैतन्य प्रमेय चैतन्य तीनों को एक करने के लिए वृत्ति माना जाता है आगे टीका में उत्तम विस्मृत्य संकते अभी वृत्ति हो गया प्रमातृ चैतन्य प्रमेय चैतन्य कैसे एक हो जाएगा आ, पहले कहा था प्रत्यक्ष खंड में अभी विस्मृत्य विस्मरण हो जाता है मूल में वृत्तिया कथम प्रमात चैतन्य विषय चैतन्यवेद अभेद संपादित है वृत्ति होने के बाद भी कैसे होगा घटकरण घटअकरण रूपो उपाधि भेदे न तद अव छिन्न चैतन्योर अभेद असंभवात जब उपाधि दोनों अलग अलग हो गए तद अव चैतन्य भी अलग अलग स्थान पर रहेंगे दोनों कैसे एक हो जाएंगे अभेद असंभव इस चेत सिद्धांत कहता कि न टीका में वृत्ति विनियोग उपादनम उपसंग्रति इसलिए तो वृत्ति चाहिए दोनों को एक करने के लिए इसका उपस करते हैं मूल में वृत्ते बहिर्देश निर्गमन अंगीकार है नृत्ति इंद्रियो के द्वारा बाहर जाता है जाकर के वृत्ति अंतःकरण विषयाणाम एक देश है न अभी वृत्ति अंतःकरण विषय सब एक हो जाएंगे एक देशस्त हो जाने से तद उपधेय उपधेय चैतन्य चैतन्य भी भेद अभाव अभी अगर उपाधि एक देश हो जाएंगे उपधेय भी एक देश हो जाएगा ये प्रत्यक्ष खंड में विचार आया था चौतीस पृष्ठा में विचार आया था काटीपुर तो जब ये उपाधि एक देश हो जाएंगे तो उपधेय भी एक देश हो जाएगा एवं अपरोक्ष स्थले वृत्तेर मतभेद विनियोग उपादित अपरोक्ष स्थल में वृत्ति मतभेदे न मतभेदेन अर्थात नाना जीववाद एक जीववाद एक जीववाद के लिए संबंध कहा और आवरण अभिभव कहा यहां नाना जीववाद में आवरण अभिभव ऐसा बात ये नहीं कहा अभिन्न हो जाएगा कहा कहाबंध संबंध लिया जा सकता है पहले संबंध नहीं था दोनों का बीच में वृत्ति बन करके संबंध करवा दिया और एक जीववाद में दोनों एक देश पर होने पर भी संबंध नहीं था नाना जीव में एक देश नहीं थे उनको संबंध करवाया तो एक जीववाद में यह अंतर रहा <coughs> और नाना में भी वृत्ति भंग आवरण भंग का बात यह नहीं कहा पंचोदशिकारण भंग का बात कहते है तथा ज्ञानम दिया नश्यत आभा से न बुद्धि तत्थिभाष द्वाबे तो व्याप तो घटम बुद्धि और बुद्धि में होने वाला चिदाभास ये दोनों घट व्याप्त करते हैं है बुद्धि बुद्धि में चिदाभाष ये दोनों का अलग अलग कार्य है अज्ञान को नाश करेगा बुद्धि बुद्धि का वृत्ति उसमें जो चिदाभास रहा तो ये तथा ज्ञानम धिया न से आभाष का कार्य होगा कि घट का स्फूरण करेगा तो वो पंचदशी का मत वेदांत परिभाषा मत में चीधा का विचार नहीं है इसलिए वो कहते हैं कि दोनों चैतन्य एक हो जाना तो दोनों चैतन्य जहाँ एक हो जाएंगे यहाँ आवरण भंग का बात ही नहीं कहते हैं संबंध करवा क्या इस प्रकार अलग अलग से प्रक्रिया है अच्छा अगे यहाँ तक तो ये जागृत अवस्था जीव का तीन अवस्था था जागृत अवस्था जो की इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होता है प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तो अर्थ स्वप्नावस्था लक्ष्य इंद्रिया जन्य विषय गोचरा प्रक्षकरण वृत्तीय अवस्था स्वप्नावस्था इंद्रिय अजन्य स्वप्न में ये इंद्रिय गोलोकर रहित होने से कार्य नहीं करें स्वप्न में इंद्रिय रहेंगे इंद्रिय ये स्थूल शरीर का है ना सूक्ष्म शरीर का है स्वप्नों में सूक्ष्म शरीर रहेगा इसलिए इंद्रिय रहेंगे किंतु स्वप्नों में स्थूल शरीर नहीं रहने से उनका गोलोक नहीं रहा तो गोलोक के बिना इंद्रिय कार्य नहीं कर पाएगा इसलिए वहा इंद्रिय कार्य नहीं कर पाते इंद्रिय रहेंगे इंद्रिय का लय नहीं होता सुसुप्ति में इंद्रिय का लय हो जाएगा ये इंद्रिय वहां क्या कार्य करेगी कार्य नहीं कर पाएंगे ना इनका गोलोक नहीं है लेकिन रहेगी नहीं रहेंगे चुपचाप खड़े रहना पड़ेगा तो उनको फिर का जी देखना चाहिए हमारी इंद्रिया भी जैसे वहाँ विषय कल्पित तो होते हैं ऐसे वहाँ इंद्रिय भी वो कल्पित तो है तेजस पदार्थ के लिए तेजस इंद्रियो काम कर सकता है या पदार्थ के लिए वहाँ अर्थात कल्पित गोलो आएंगे नहीं सर ये जागृत पूरा हम जागृत का ये सूक्ष्म है ना वहाँ का जागृत का वहाँ कहेंगे तो स्वप्न किसको कहेंगे वो तो विषय अर्थात अर्थात वो तेजस्व विषय तेजस्व विषय अर्थात कल्पित विषय वो कल्पित विषय के लिए वहाँ कल्पित इंद्रिया कल्पित गोलभ शरीर भी देखता है ना का भी शरीर होता है स्वप्न में स्वप्न में स्वयं का और दूसरा शरीर होता है वो जो शरीर है वो कल्पित शरीर तो जो शरीर वो शरीर में वो गोलोक रहेगा इसी के अनुसार वो सब कार्य होगा किंतु ये जो इंद्रिय कि वो जागृत इंद्रिय उस शरीर के साथ कार्य नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो स्थल शरीर का गोलोक के साथ कार्य करेंगे तो वहाँ अर्थात सब कुछ कल्पित होगा अंत करण वहाँ क्या होगा नाना रूप से अर्थात बन जाएगा अंतकरण है कि स्वयं का भी शरीर बनाएगा उसमें गोलक है उसमें बुद्धि उसमें बुद्धि ये स्वप्न में नहीं है वहाँ तो अलग बुद्धि क्योंकि स्वप्नों का, कहेगा कि आम का के बड़ा है। ये कहेगा? नहीं कहेगा वहाँ सारे चीज अलग हो जाएंगे बुद्धि का भी गोलक तो है अंतकरण अंतकरण तो वहां रहेगा अंतकरण रहेगा किन्तु अंतकरण उस समय में ये बन जाएगा ये जागृत का स्थिति वहां नहीं रहेगा उस समय में अंतकरण घट भी बनेगा <coughs> अंतकरण चक्षु भी बनेगा अंतकरण शरीर भी बनेगा हाथ भी बनेगा और सब वो बनेगा अंतकरण ही ये सब बनेगा तो अभी ईद में कहना ये तो जागृत का ये सूक्ष्म हुआ ना वहाँ जागृत का अभी वर्तमान का जागृत का हमारा सूक्ष्म शरीर है हाँ। वहां का जागृत का सूक्ष्म शरीर कुछ अलग रहेगा तो यहाँ का जागृत कुछ भी अच्छा अभी का जो सूक्ष्म शरीर हुआ जी तो ये अर्थात इसमें ये सब इंद्रिय रहा प्राण रहा, रहा मनोबुण रहा इतना मिलकर के इंद्रिय जब जी हुए ये सूक्ष्म शरीर में स्वप्न में ये इंद्रिय चुप खड़े रहेंगे कर्मेन्द्रिया ज्ञानेन्द्रिया दस हो गए ये दस इंद्रिय स्वप्न अवस्था में चुप खड़े रहेंगे क्यूँकी उनका गोलक नहीं है कहेंगे स्वप्नों में भी तो गोलोक बनता है ना शरीर बनता है ना उस गोलोक के साथ ये इंद्रिय कार्य नहीं कर पाएंगे यदि यद्यपि विद्यमान रहेंगे क्यों कहते उनका अर्थात तो संस्कार बना हुआ है ये जागृत शरीर का गोलोक के साथ काम करने के लिए यद्यपि वे विद्यमान रहेंगे वो नहीं कर पाएंगे <coughs> तब तो वो इंद्रिय सब व्यर्थ हुए मतलब चुप खड़े रहे बाकी प्राण प्राण का कार्य वो तो मनोबुद्धि को चलाना है वो चलाएगा उसका उसका काम पूरा हो गया बाकी बच गया कौन अंतकरण अभी अंतकरण क्या होता है जागृत अवस्था में अंतकरण का प्रक्रिया अलग है इंद्रियो के साथ रहेगा अथवा सब विषय को ग्रहण करेगा वृत्ति बनाएगा ये सब करेगा स्वप्न में अंतकरण स्वयं विषय बनेगा शरीर बनेगा गोलोक बनेगा और मन बुद्धि भी बनेगा जो अंतकरण अभी जागृत में है वो अंतकरण रहेगा किंतु अंतकरण का कार्य वहाँ अलग हो जाएगा वो सब विषय बन जाएगा जागृत में अंतकरण दृष्टा कोटि में रहता है जी अंतकरण दृश्य कोटि में रहेगा जी, वही सब बनेगा वहाँ देखेगा कौन साक्षी वहां दृष्टा कोटि में साक्षी आएगा दृश्य कोटि में यही अंतकरण सब बन जाएगा क्या बनेगा ण बनेगा अंतकरण इंद्रिय बनेगा अंतकरण शरीर बनेगा और अंतकरण विषय भी बनेगा स्वप्न में अंतकरण ही सारे चीज बनेंगे कौन सा अंतकरण जो जागरूक में अंतकरण है तब किंतु और क्योंकि वो विषय बन गया फिर दृष्टा कोटि में नहीं रहेगा ये दृश्य कोटि में आ जाएगा अंतकरण बन गया फिर इंद्रिय खड़ी कुछ नहीं कर पाएंगे नहीं वहाँ खड़ी है वो तो अंतकर्ण सही अंतकर्ण इंद्रिय सहित हाँ तो, अंतकरण है इंद्रिय सहित अंतकरण है तो वहाँ खड़ी नहीं रहेगी वो एक को, कोई विषय बनेगा कोई इंद्रिय बनेगा ना ना ना, ना।, ना। इंद्रिय सब कुछ नहीं होंगे अंतकरण की वो सब होगा अंतकरण में तो आएगी नहीं ज्ञान इंद्रिय अंतकरण में ही आती अंतग्रह आती है सूक्ष्म शरीर शरीर में आएंगे सूक्ष्म शरीर का जो इतने तीन भाग हुआ एक भाग वहाँ चुप खड़ा रहेगा एक भाग सब बनेगा प्राण तो दोनों समय में उसका शक्ति तो देना है वो देता रहेगा लेकिन अंतकरण तो दोनों, हाँ, दोनों तो। जागृत में अंतकरण दृष्टा कोटि में वहाँ ये अंतर आता है तो इसलिए अंतकरण वहाँ जानेगा ऐसा नहीं साक्षी जानेगा साक्षी जानने से हमको कैसे पता चलता है हम ये स्वप्न देके वो स्वप्न दे कहेंगे इसका संस्कार हो जाएगा चित्त में संस्कार होने से जागृत में जब आएगा ये प्रमाता उसको ये संस्कार को पढ़कर कहेगा मतलब आया कोई कागज में लिख के चला नहीं, गया। में प्रमाता नहीं जाते प्रमाता न साक्षी जानते साक्षी जान साक्षी जीव को कहते हैं और किस को कहते तो प्रत्यक्ष जीव है एक जीव साक्षी है अंतकरण अवच्छिन्न होने से जीव अंतकरण अवच्छिन्न अर्थात अंतकरण विशेषण बनने से अंतकरण उपाधि बनने से साक्षी हुआ विशेषण उपाधि में हम जानते हैं प्रमाता जो जीव है अंतकरण से अपना भेद नहीं कर पाएगा क्योंकि विशेषण और ये विशेष भेद नहीं हो पाएंगे जब हम अंतकरण से अपने आप को भिन्न नहीं कर पा रहे हम जीव है हम प्रमाता है प्रमाता जीव एक ही है जब अंतकरण से भिन्न हुआ अंतकरण उपाधि बना तो हो गया साक्षी वो उपाधि बनता है और विशिष्ट हो गया तो विशिष्ट होने से जीव उपहित होने से साक्षी ये सब दो क्यों बनते हैं धोनी जब ये प्रमाता कब कहेंगे अच्छा ठीक है आपका प्रश्न कौन प्रमाता कब कहेंगे जब प्रमाण से ग्रहण करेगा प्रमाण से जब ग्रहण करेगा ये हमें कितनी बार बोला है शब्द होने से जाकर के ये सड़क में खड़ा हो गया ये प्रमाता हो गया अर्थात इंद्रिय के साथ मिल जाएगा तो प्रमाता इंद्रिय के साथ नहीं मिलेगा तो साक्षी जब प्रमाण को व्यवहार नहीं करेगा तब तो ज्ञान होगा साक्षी से जब प्रमाण को व्यवहार करेगा तो प्रमाता अर्थात प्रमाता अर्थात इंद्रियों के साथ हुआ है इसलिए अनिर्वाचित समय में भी साक्षी है प्रमाता में भी साक्षी साक्षी जिस समय में स्मरण होता है उस समय प्रमाण व्यवहार करते हैं क्या हम साक्षी जानता है मनोराज्य साक्षी करता है स्मरण ये साक्षी करता है तो प्रमाता जब प्रमाण व्यवहार करते हैं तो हम जितना प्रमाण व्यवहार करेंगे उतने प्रमाता कुटी में रहेंगे साक्षी कोटि में नहीं जा पाएंगे इसलिए जितने हम इंद्रिय जन्य ये सब व्यवहार से दूर चिंतन तो करें नहीं, नहीं, तो अर्थात तो ये वेदांत का लक्ष्य है कि हमको प्रमाता से उठा के लेकर के साक्षी में पहुंचाना ये तो दो चीज है ही ऐसे अलग और हम प्रमाता के साथ सटे हुए हैं तो साक्षी बोल करके अलग पदार्थ को प्रतिपादन करना और वो वास्तविक हमारा स्वरूपी है हम वही है वहां पहुंचने तक क्योंकि जिस समय हम इंद्रियों का व्यवहार करते हैं हम प्रमाता नहीं है ये तो घटेगा नहीं और हम तो फिर अगर प्रमाता साक्षी दो अलग पदार्थ का प्रतिपादन नहीं किया जाएगा हम तो हमको छुटकारा होगा कैसे इसलिए तो अलग करते हैं और वास्तविक है भी, भी वही तो जब आप साक्षी के साथ अर्थात तो में जान रहा हूं मैं जान रहा हूं दृढ़ करके यहाँ रखेंगे ना वो फिर दूर वाला चीज शिथिल हो जाएगा और बहुत जोर हो जाएगा तो का पता भी नहीं आएगा मेरे को शब्दों का ज्ञान हो हटना है, तो है। तो अंतिम में साक्षी अर्थात तो वहां तक तो पहुंचना है यही लक्ष्य है स्वप्न में साक्षी देखता है जैसे स्वप्न में भी स्वप्न देख रहा हो तो वहां भी साक्षी देखेगा और वहां, फिर साक्षी का साक्षी और नहीं है अर्थात स्वप्न में तो कितना भी आप कल्पना कर सकते हैं अच्छा। हम एक कल्पना करेंगे कि हम एक घट देख रहे हैं और हम एक कल्पना कर रहे कल्पना कर रहा हूँ कि मैं घट देख रहा हूँ ये भी आप कल्पना कर सकते हैं कल्पना में और मतलब स्टेज का कोई और कोई नियम वगैरह नहीं है ना अब कितना भी कर सकते है स्वप्न में जो स्वप्न देख रहे उसमें फिर वो जो स्वप्न का जो अंतकरण वो वहां अर्थात वहां स्वप्न का जो अंतकरण हुआ वो, वो एक स्वप्न वो आगे अब जितना चैन लगा पाएंगे तो स्वप्न में स्वप्न देखना ऐसा हम लोग शब्द व्यवहार करते हैं शास्त्र में आता है ना तो वास्तविक हमको ऐसा अनुभव हम हमको स्मरण नहीं है कभी हमको ऐसा हुआ है मतलब तो जब से हम शास्त्र में चले हम बहुत इसको कभी हो ऐसा कि हम स्वप्न में स्वप्न देख रहा है ऐसा हमको कभी आता नहीं किंतु हो दिखाते हैं जो आप लोग नाटक देखे होंगे तो मतलब दो मंच बनाते हैं एक मंच में राजा गया था जंगल में शिकार खेलने के लिए वहा आघात प्राप्त हो गया अर्थात बाघ के साथ लड़ाई होने का समय में इसका अर्थात आघात हो गया और उसका ये चला गया कोमा में आ गया आगे दूसरा जो मंच होगा ना ये वो बंद हो जाएगा अंधकार हो जाएगा ये कोमा में आ गया उसको ले गया कहीं वैद्य के पास हुआ दूसरा मंच का लाइट जल जाएगा वहां देखेगा कि उसका ये अर्थात राजा अभी चला गया स्वप्न इत्यादि में मतलब वहां कुछ वहा फिर देखता है कुछ किया इधर गया उधर गया वो हुआ अर्थात ये हुआ कि अभी अथवा ये सो गया शो करके कुछ स्वप्न देखा वो स्वप्न में दूसरा पेडल दिखाया जा उसमें फिर और कुछ घटना दिखाना तो वहाँ स्वप्न तो का अंदर स्वप्न नहीं दिखाया यहाँ ऐसा नहीं दिखाया मतलब स्वप्न का अंदर स्वप्न वहां भी नहीं दिखाया कि जो जब हम यहाँ जाकर आ जाते हैं स्वप्न चीज पूरा कम हो जाता है मतलब उसका दृढ़ता कम हो जाता है उसके अंदर यह होता उसका ज्ञाप बहुत कम होने से यहाँ स्मरण नहीं आती हो सकता है अनुभव होता है कुछ उसके अंदर में कुछ रहा है लेकिन हम जब करके उतने हो सकता है स्वप्न का अंदर अच्छा अभी इंद्रिय अजन्य विषय गोचर मूल में अप्रोक्ष अंतकरण वृद्धि अवस्था हम जो अभी कहा कि साक्षी के द्वारा भान होगा स्वप्न और अंतकरण विषयाकार होगा वहाँ ये अर्थात वेदांत का मुख्य मत में शास्त्र में विचार होते हैं ये किंतु तो कहते हैं इंद्रिय अजन्य विषय को गोचर करेगा अपरोक्ष अंतकरण वृत्ति अर्थात अंतकरण का वृत्ति होता है किंतु मुख्य कि तो मत में अंतकरण विषय बनता वृत्ति अर्थात दृष्टा कोटि में तो विषय दृश्य कोटि में अन्त्र कहेंगे की अंतकरण विषय बनता है अविद्या वृत्ति होती है साक्षी अविद्या वृत्ति के द्वारा स्वप्नों को देखता है स्वप्न पदार्थों को देखते हैं स्वप्न पदार्थ कहाँ से आया बना। अंतकरण बना इसलिए अंतकरण दृश्य कोटि में आ गया साक्षी की. देखेगा बीच में अविद्या वृत्ति आएगा ये किंतु कहते हैं कि अंतःकरण का वृत्ति होता है स्वप्न में और इंद्रिय अजन्य विषय का गोचर करता है ऐसा ही कहते हैं अंतकरण वृत्ति अन्यत्र कहेंगे की अंतकरण परिणाम स्वप्न है वृत्ति नहीं अंतकरण का वृतियात्मक परिणाम हो सकता है अवृतियात्मक परिणाम होगा जैसे सुख दुख सुख दुख वृत्ति नहीं है और ज्ञान जो है अंतकरण का, का ये कहते हैं कि अंतकरण का वृत्ति होता है स्वप्न में तो किंतु मुख्य यहाँ अंतकरण का वृत्ति शब्द से हम अंतकरण का परिणाम मान सकते हैं अविद्यावृति किन्तु आगे ये कहते हैं की ना ना ये अविद्यावृत्ति नहीं है थोड़ा ये कहेंगे अर्थात इनका मत थोड़ा मुख्य मत से अलग मत मूल में कहा इंद्रिय अजन्य विषय गोचर तो आगे मूल में कहते हैं जागृत अवस्था इंद्रिय अजन्य क्योंकि जागृत अवस्था में इंद्रियजन्य होते हैं इसलिए कह दिया और विषय गोचर विषय गोचर क्यों कहा मूल में कहते हैं अविद्या वृत्ति मत्याम सुसुप्त अति व्याप्ति वारणा अंतकरण अचाना <Coughs> इंद्रिय जन्य विषय गोचरा अंतकरण वृत्ति समये सा तथा वृत्ति अवस्था इंद्रिय से अजन्य विषय को गोचर करने वाला अर्थात स्वप्न में विषय होते हैं है इंद्रिय जन्य नहीं है अंतःकरण वृत्ति अंतःकरण वृत्ति का दो विशेषण हो गया इंद्रिय अजन्य विषय गोचरा अंतःकरण वृत्ति ये सा तथा वृत्ति अवस्था मूल में अविद्या अविद्यासुप्त अतिव्याप्ति वारणाय अंतकरण वृत्ति ये जो प्रथम पंक्ति में कहा ना अंतकरण वृत्ति अवस्था ये अंतकरण अवस्था क्यों कहे सुसुप्ति में अविद्या वृत्ति होती है उसको वारण करने के लिए अंतकरण वृत्ति कहे आगे ठीक में सुसुप्त लक्ष्य सुसुप्ति का लक्षण देते हैं मूल में सुसुप्त नाम अविद्या अविद्यासुक्ति अविद्या वृत्ति वृत्ति अवस्था सुसुप्ति अविद्या होती है वहां अंतकरण नहीं रहा अविद्या वृत्ति का विषय कौन होगा अविद्या अविद्या गोचर है और अविद्या कारण अविद्या वृत्ति अर्थात अविद्या अविद्या वृत्ति होकर के साक्षी अविद्या को विषय बनता है साक्षी जानता है न किंचित अविद्या वृत्ति होती है <coughs> तो, तो अविद्यावृत्ति टीका में अज्ञान सा गोचरो विषयो अर्थात विषय यक्षात अविद्या सुसुप्ति में अविद्यावृत्ति होती है उसका विषय हो गया अज्ञानम अविद्या उसका विषय करता है अविद्याख से उपलक्षण ये जो अविद्या को विषय बनाता है सुसुप्ति में अविद्यावृत्ति और जो विषय अविद्या बनता है और सुख भी बनता है कहता है सुखम अहम अशुआप यहाँ दो अर्थात विषय बने सुसुक्ति में अविद्या का दो विषय हुआ एक सुखाकार वृत्ति हुआ एक अविद्या वृत्ति हुआ और एक तृतीय वृत्ति होती है उसको कहते हैं अस्मिताकार वृत्ति सुसुप्ति में अहम अस्मी ऐसे भी ज्ञान होता है नहीं तो उठकर के कहना चाहिए मैं तो था कि नहीं था ये तो पता नहीं कभी कोई कहता है मैं सुसुप्ति में नहीं था तो अर्थात अस्मिताकार वृत्ति होती है इसलिए सुसुप्ति में तीन वृत्ति होती है एक अविद्या है एक सुखाकार है एक अस्मिताकार ये तीन वृत्ति होती है किसका में, में मेरा ज्ञान भी, भी हो रहा है और सुखाकार भी भी कुछ हो रहा है, जा जा तो कहता है। तो ये तो आगे ना सुख और अहम तो सुख और अहम आ गया अस्मिताकार अर्थात सत्ताकार वृत्ति वहाँ होती है इस प्रकार के है तो न किंचित तो अवैधिशम कहता है अर्थात तो कुछ भी नहीं हो रहा है उसको वहाँ वास्तविक विषय ज्ञान नहीं कहते हैं अर्थात तो मूला ज्ञान हुआ है मूला ज्ञान अर्थात तो ब्रह्म का अज्ञान जानता है स्वरूप को जानता है अश्मि कहता है किंतु ये अश्मि को जिसको कहता है अभी ये व्यापक असंग चैतन्य विषय को अश्मी कहता है अथवा कुछ परिच्छि इस प्रकार की नहीं है अस्मिता कार वृत्ति होता है ब्रह्मकार वृत्ति नहीं है अस्मिताकार वृत्ति होती है ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है इसलिए अविद्या होती है अविद्या प्रकार के कहते हैं तो ये जो दूसरे और एक मत वाले आए हैं अभी कुछ दिन पहले सचिंद्रानेंद्र कहते हैं वो कहते हैं कि अविद्या वृत्ति सुसुप्ति में नहीं होता है क्योंकि सुसुप्ति में मूला विद्या रहता ही नहीं उठकर के कहता है नौ न किंचितुला विद्या इसलिए मूला विद्या बोलकर के कुछ नहीं है तो मुख्य सिद्धांत का मत है कि ये जो सारे तुला विद्या ये सारे का और ये सारे का वास्तविक स्वरूप तो मूला विद्या ही है मूला विद्या विषयनिष्ठ समानाधिकरण से तुला विद्या कहा जाएगा इसलिए सुसुप्ति में जो न किंचित अधिष्ठान को ही नहीं जानने से बाकी इसका कुछ ज्ञान नहीं होगा तो इसलिए तो वहां जो अविद्या हुआ ये मूला विद्या का विषय किया अस्मिता जो ज्ञान हुआ ये अस्मिता जो जानता है किन्तु तो ये जो असंग व्यापक है इस प्रकार की नहीं जानता है इसलिए उसको अस्मिताकार कहा गया ब्रह्माकार नहीं कहा गया जो युवा सूत्र में अस्मिता कहते है ये अस्मिता अर्थात शुद्ध नहीं है पुरुषा कारण नहीं है का विचार ना ये इसको आप लोगों के पास अगर है तो सिद्धांत बिंदु द्वादश प्रकरण द्वादशी है तो उसका ये दिए है 181 सौ पृष्ठा में देखेंगे टीका में दिए हैं रत्नावली वो टीका है गौरव्रमा निका कि तो अच्छा टीका है तो थोड़ा कठिन है महाराज जी उसको चलाए थे अच्छा तो टीका है बहुत विचार दिया है उसमें अच्छा पदम नित्य सुख से अभी आगे मूल में जाग्रत स्वप्न ओर अविद्या वृत्तेर अंतकरण वृत्ति न त्र अतिव्या जागृत और स्वप्न में अविद्याकार जागृत में भी कहता है ब्रह्म जाना में स्वप्न में भी, भी अविद्या है अर्थात तो मैं नहीं जानता हूँ होता है कि ये दोनों <coughs> में भी है तो सुस्रुप्ति में ये अविद्या हुआ इसलिए ये दोनों लक्षण परस्पर में भिन्न हुआ ये यहाँ कह दिया जागृत स्वप्न और अविद्या अंतकरण वृत्ति ऐसा कह दिए तो अविद्या किसके द्वारा भान होता है साक्षी साक्षी जो विषय प्रकाश करेगा अंतःकरण वृत्ति के द्वारा करेगा ना अविद्या के द्वारा करेगा इसलिए ये यहाँ कहते हैं जागर सुन अविद्या वृत्म अविद्याकार वृत्तेर अंतकरण वृत्ति अविद्या अर्थात अविद्या को विषय करने वाले जो वृत्ति होती है तो ये कहते हैं कि अंतकरण वृत्ति वास्तविक ही अविद्या वृत्ति है तो, तो सर्वदा साक्षी के द्वारा होगा और साक्षी प्रकाश करेगा तो अविद्या के द्वारा करेगा ये अंतःकरण वृत्ति तो पंक्ति तो को कैसा घटाएंगे जागृत स्वप्न में अंतःकरण करण विद्यमान रहता है साक्षी अविद्या के द्वारा जो प्रकाशन किया अंतःकरण तुरंत उसको कहने लगेगा सुश्रुति में किन्तु अंतकरण नहीं रहता है उस समय में उसको प्रकाशन नहीं कर पाएगा यहाँ अंतकरण वृत्ति कहने से अर्थात जागर स्वप्न और अविद्या अंतकरण उपस्थिति का वृत्तित्व अंतकरण उपादान का वृत्ति नहीं है अंतकरण उपस्थिति का वृत्ति ऐसा कहेंगे अंतकरण उपस्थित होने पर ही वृत्ति होता है किन्तु सुसूक्ति में अंतकरण उपस्थित नहीं है ये दोनों में अंतर करेंगे मरण मूर्खयोरअप निपणीय किमित अवस्था निरूपित अब जागरूक स्वप्न सुनि न कह दे और मरण मूर्छा ये दोनों और रहेगा इसके लिए मुर्ण मुर्ण में कहते हैं अत्र कहचिन मरण मूर्खयोर अवस्थान आहु अप तयोर अंतर्भाव आहु ये सुसुप्ति में ही ये दोनों है तो मरण और <laughs> तो मरण कहते हैं दीर्घ काल सुसुप्ति, मूर्छा ये स्वप्न काल सुसुप्ति ऐसा कहते हैं। किंतु कहे हैं कि, कि मूर्धे अर्धसंपत्ति ऐसा कहे अर्थात <coughs> ये अर्ध सुसुप्ति। सुसुक्ति तो तो सूत्रकार उसको मुग्ध है अर्धसपत्ति परिचय सात इस प्रकार कहते हैं तो मुग्ध अर्धसंपत्ति अर्धसंपत्ति अर्थात अर्ध सुसुक्ति क्यों परिचय ये सुसुक्ति नहीं है टीका में अपने मूल में अपर तो है तत्र, भावा भावा तो सुसुप्ति एवं तवर है अंतर्भाव तयोर अवस्थान्तर अवस्थात्र बहिर्भाव तभी कुछ लोग कहते हैं कि इसका विचार क्यों नहीं किए तो कहते हैं कि ये अवस्थातर अवस्थात्र अंतर्भाव हो बहिर्भाव हो कुछ भी हो तो हम पदार्थ निरूपणे उपयोग अभाव इसलिए हम उसका विचार नहीं करते और मरण ठीक है अवस्था निरूपण भवन मतम तो आप कुछ लोग उसको मूर्खा मरण में लेते हैं कुछ लोग सुसुप्ति में लेते हैं तो आपका क्या मत प्रश्न होने से ये कहते हैं कि हमको वहां ये विचार करने का आवश्यक नहीं है क्योंकि ये तुम पदार्थ विचार में इसका आवश्यक नहीं है तयोर तयोर अर्था तयोर मतोर इत्यर्थ ये दोनों मत जो हो गया यह चीज मरण मूर्छा में लेते हैं मरण मूर्छा को अवस्थान कहते हैं कुछ लोग में लेते हैं ये कहते हैं हमारा इसमें अभी विचार करने का आवश्यक तो नहीं ृतिभा योग पद्ध्या शांति शांति शांति